श्री चैतन्य चेतावली पुरीदास या कवि कर्णपुर जयंती ते सुकृति नो रस सिद्धा कविश्वरा ना जस जरा मरणय भरती हरि उन परम पुण्यवान रससिद्ध सिद्ध की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को अवश्य प्राप्त होने वाले बुढ़ापे तथा मरण का भय नहीं है अर्थात कवियों का यथार्थ शरीर उनका सुयश ही है उनका सुयश सदा अमर बना रहता है उसका नाश कभी नहीं होता कविता एक भगवत दत्त वस्तु है जिसके हृदय में कमनीय कविता करने की कला विद्यमान है उसके लिए फिर राज सुख की क्या अपेक्षा इंद्रासन उसके लिए तुच्छ है कविता गणित की तरह अभ्यास करने से नहीं आती वह तो अलौकिक प्रतिभा है किसी भाग्यवान पुरुष को ही पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हो सकती है कवि क्या नहीं कर सकता जिसे चाहे अमर बना सकता है जिसे चाहे पाताल में पहुंचा सकता है भोज विक्रम जैसे अरबों खरबों नहीं असंख्यो राजा हो गए उनका कोई नाम क्यों नहीं जानता इसलिए कि वे कालीदास जैसे कवि कुल चूड़ामी महापुरुष के श्रद्धा भाजन नहीं बन सके थोड़ी देर के लिए भगवान राम कृष्ण के अवतारी पने की बात को छोड़ दीजिए सामान्य दृष्टि से वे केवल अपने प्रचंड दोदंड बल के कारण बलि नहीं बन सके वाल्मीकि और व्यास ने उन्हें बलि और वीर बनाया तभी तो मैं कहता हूँ कभी ईश्वर है अचतुर्भुज विष्णु है एक मुख वाला ब्रह्मा है और दो नेत्रों वाला शिव है कवि बंद हैं पूज्य है, है आदरणीय और सम्माननीय है कवि के चरणों की वंदना करना ईश्वर की वंदना के समान है कविता रूप से श्रीहरि ही उनके मुख से भाषण करते हैं जिसे सुनकर सुकृति और भाग्यवान पुरुषों का मन मनमयूर पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है और नृत्य करते करते अश्रुव विमोचन करता है उन अश्रुओं को बुद्धि रूपी मयूरी पान करती है और उन्हें अश्वों से आह्लाद रूपी गर्भ को धारण करती हैं जिससे आनंद रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है वे पिता धन्य हैं जिनके घर में प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न होते हैं ऐसा सौभाग्य श्री शिवानंद सेन जैसे सुकृति साधुसेवी और भगवत भक्त पुरुषों को भी प्राप्त हो सकता है जिनके कवि कर्णपुर जैसे नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि पुत्र उत्पन्न हुआ कविता का कोई निश्चय नहीं वह कब पर हो उठे किसी किसी में तो जन्म से ही वह शक्ति विद्यमान रहती है जहाँ वे बोलने लगते हैं वहीं उनकी प्रतिभा फूटने लगती है कवि कर्णपुर ऐसे ही स्वाभाविक कवि थे महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करके पुरी में विराजमान थे तब बहुत से भक्तों की स्त्रियाँ भी अपने पतियों के साथ प्रभु दर्शनों की लालसा से पूरी जाया करती थी एक बार जब श्रीमान सेन जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को लेकर पुरी पधारे तब श्रीमती सेन गर्भवती थी प्रभु ने आज्ञा दी कि अब के जो पुत्र हो उसका नाम पुरी गोस्वामी के नाम पर रखना प्रभु भक्त सेन महाशय ने ऐसा ही किया जब उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा परमानंद दास परमानंद दास जब बड़े हुए तब वे प्रभु दर्शनों के लिए अपनी उत्कंठा प्रकट करने लगे इनके प्रभु पारायण माता ने बाल्यकाल से ही इन्हें गौर चरित्र रटा दिए थे और सभी गौर भक्तों के नाम कंठस्थ करा दिए थे इनके पिता प्रतिवर्ष हजारों रुपये अपने पास से खर्च करके भक्तों को पूरी ले जाया करते थे और मार्ग में उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था स्वयं करते थे इनका घर भर श्री चैतन्य चरणों का सेवक था इनके तीन पुत्र थे बड़े चैतन्य मझले रामदास और सबसे छोटे थे परमानंद दास या कर्णपुर परमानंददास से ही होनहार मेधावी प्रत्युत्पन्नमति और सरस हृदय के थे इनके बहुत आग्रह पर वे उन्हें इनकी माता के सहित प्रभु के पास ले गए वैसे तो प्रभु ने इन्हें देख लिया था किंतु सेन इन्हें एकांत में प्रभु के पैरों में डालना चाहते थे एक दिन जब महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी आदि दो चार अंतरंग भक्तों के सहित एकांत में बैठे श्री कथा श्री कृष्ण कथा कह रहे थे तभी सेन महाशय से अपने पुत्र परमानंद पुरी को प्रभु के पास लेकर पहुंच गए सेन ने इन्हें प्रभु के पैरों में लिटा दिया ये प्रभु के पैरों में लेटे ही लेटे उनके अंगूठे को चूसने लगे मानो वे प्रभु पाद पद्मों की मधुरिमा को पी रहे हो प्रभु इन्हें देख अत्यंत ही प्रसन्न हुए उन्होंने पूछा इसका नाम क्या रखा है धीरे से सेन महाशय ने कहा परमानंद प्रभु ने कहा यह तो बड़ा लंबा नाम है किसी से लिया भी कठिनता से जाएगा इसलिए पूरीदास ठीक है यह कहकर वे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रेम से कहने लगे क्यों रे पुरीदास ठीक है ना तेरा नाम तू तो पुरीदास ही है ना बस उस दिन से ये परमानंद दास की जगह पुरी दास हो गए एक बार सेन इन्हें फिर लेकर प्रभु के दर्शनों को आए तब प्रभु ने इन्हें पुचकार कर कहा बेटा दास अच्छा कृष्ण कृष्ण कहो किंतु दास ने कुछ भी नहीं कहा तब तो प्रभु बहुत आश्चर्य में रह गए पिता भी कह कह कर हार गए प्रभु ने भी छुचकार कर पुचकार कर कई बार कहा कृष्ण कृष्ण न कहा तब तो पिता को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा। अभक्त होगा, पुत्र से तो बिना पुत्र के ही रहना अच्छा। प्रभु भी आश्चर्य करने लगे कि हमने जगत से श्री कृष्ण नाम लिवाया इस छोटे से बालक से श्री कृष्ण नहीं कहला सके इस पर स्वरूप गोस्वामी ने कहा यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान है इसने समझा है कि प्रभु ने हमें मंत्र प्रदान किया है इसलिए अपने इष्ट मंत्र को मन ही मन जप रहा है मंत्र किसी के सामने प्रकट थोड़े ही किया जाता है इस बात से सभी को संतोष हुआ एक दिन जब इनकी अवस्था केवल सात ही वर्ष की थी तब सेन महाशय इन्हें प्रभु के समीप ले गए प्रभु ने पूछा कुछ पढ़ता भी है या सेन ने धीरे से कहा अभी क्या पढ़ने लायक है ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खेल करता रहता है प्रभु ने कहा पुरीदास अच्छा बेटा कुछ सुनाओ तो सही इतना सुनते ही सात वर्ष का बालक स्वयं ही इस श्लोक को बोलने लगा लगाधाम बृंदावन रमड़ी नाम मंडन मखिलम हरिजय थी जो वृंदावन की रमणियों की कानों के नील कमल के के के अंजन, के एवं समस्त आभूषण रूप है उन भगवान को जय हो। सात वर्ष बालक के के मुख से ऐसा भावपूर्ण श्लोक सुनकर सभी उपस्थित भक्तों के परम आश्चर्य हुआ इसे सभी ने प्रभु की पूर्ण कृपा का फल ही समझा तब प्रभु ने कहा तैने सबसे पहले अपने श्लोक में ब्रजांगनाओं के कानों के आभूषण का वर्णन किया है अतः तू कवि होगा और कर्णपुर के नाम से तेरी ख्याति होगी तभी से ये कवि कर्णपुर हुए ये महाप्रभु के भावों को भली भांति समझते थे सच्चे सुकवि से भला किसके मनोभाव छिपे रह सकते हैं ये सुकवि थे इन्होंने अपनी अधिकांश कविता श्री चैतन्य देव के ही संबंध में की है इनके बनाए हुए आनंद वृंदावन भृ, चंपू अलंकार कौसुभ अलंकार श्री चैतन्य चरित का श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक और प्रभृति ग्रंथ मिलते हैं इनका चैतन्य चरित महाकाव्य बड़ा ही सुंदर है चैतन्य चंद्रोदय नाटक की भी खूब ख्याति है गौर दीपिका में इन्होंने श्री कृष्ण की लीला और श्री चैतन्य की लीलाओं की समान मानते हुए एक बताया है कि गौर भक्तों में से कौन कौन भक्त श्री कृष्ण लीला की किस किस सखी के अवतार थे इनमें रूप सनातन रघुनाथ दास आदि सभी गौर भक्तों को भिन्न भिन्न सखियों का अवतार बताया गया है बड़ी विशाल कल्पना है कवि प्रतिभा ही जो ठहरी जिस ओर लग गई उसी ओर कमाल करके दिखा दिया अपने पिता के संबंध में ये लिखते हैं पुरा वृंदावने वीरा दूतो सर्वास गोपिका विनाय कृष्ण निकटम से जनको मम अर्थात पहले श्री कृष्ण लीला में वीरा नाम की दूती जो सभी गोपिकाओं को श्री कृष्ण के पास ले जाया करती थी उसी वीरा दूती के अवतार मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं इसी प्रकार सभी के संबंध की इन्होंने बड़ी ही सुंदर कल्पनाएँ की है धन्य है ऐसे कवि को और धन्य है इनके कमनीय काव्यामृत को जिसका पान करके आज भी गौर भक्त उसी चैतन्य रूपी आनंद सागर में किलोले करते हुए परमानंद सुख का अनुभव करते हैं अक्षरों को जोड़ने वाला कवि तो बहुत है किंतु सत कवि वही है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करें सभी जिसके काव्यामृत को पान करके लट्टू हो जाए एक कवि ने कवि के संबंध में एक बड़ी ही सुंदर बात कही है सत्य संग गृह गृह कवो येषा वचश्चातरी श्रीहर में कुल कन्यालभते स्वैर्गुणरव दुष्प्रापोतिग्रसग्राही पंड्य स्त्री वह कलाकलापकुशला चीतान्मा वैसे तो बोलने चालने और बातें बनाने में जो औरों की अपेक्षा कुछ व्युत्पन्न मती के होते हैं ऐसे कवि कहलाने वाले महानुभाव घर घर मौजूद हैं अपने परिवार में जो लड़की थोड़ी सी सुंदरी और गुणवती होती है उसी की कुल वाले बहुत प्रशंसा करने लगते हैं क्योंकि उसके लिए उतनी उतना बड़ा परिवार ही संसार है ऐसे अपने ही घर में कवि कहलाने वाले सज्जनों की गणना सुकवियों में थोड़े ही हो सकती है सच्चा सुकवी तो वही है जिसकी कमनीय कविता अज्ञात कुलगोत्र वाले कला कोविदों के मन को भी हटात अपनी ओर आकर्षित कर ले उनकी वाणी सुनते ही उनके मुख से वाह वाह निकल रह पड़े जैसे कला कलाप में कुशल वारांगना के कुलगोत्र को न जानने वाले पुरुष भी उसके गायन और कला से मुग्ध होकर ही तो हम उसकी ओर खींचते जाते हैं ऐसे सुकवियों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है